पूर्ण मिदम पूर्णा किस को याद हो गया कटाक्ष बोलो कहा सब मिलकर बोलो कटाक्ष किरणा चात इसका पंचम पृष्ठ हो गया अंतिम श्रवणादि पराणाम कटाक्ष हो गया प्रतिभाक्ष अंतकरणम अंतकरण हो गया प्रतिभा युक्त तस् किरण हो गया वाक्य जन्य चैतन्यम चैतन्य में से क्या लेना अंतकरण अंतकरण वृत्ति अंतकर प्रतिफलित चैतन्य हो गया किरण वाक्य से उत्पन्न होगा अंतकरण का परिणाम उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है उसको कहते वृत्ति प्रतिपलित तो चैतन्यम ये किसका अर्थ हुआ किरण हाँ किरण शब्द का अर्थ हुआ तेना आचांतो आचांत का अर्थ भक्षित लिया आचांतो क्या है मोह भक्षित हो गया कौन मोह किसका मोह नमता मोह नमता क्या है स्वात्म प्रवण स्वात्म प्रवण आत्मा में जो आत्मा की ओर झुके हुए हो अंतर्मुखा नाम जो अंतर्मुख है उनका अज्ञान अंतर्मुख कौन होते जो श्रवणादि पर है अंतर्मुख होने पर भी श्रवण आदि श्रवणादय श्रवणादि पर शे श्रवणादि पर श्रवण मनन निधि करने वाले का मोह को नष्ट कर दिया कटाक्ष किरण से वाक्य जन्य वृत्ति ज्ञान से मोह का तो अज्ञान अज्ञान में भी असंख्या अध्यास परंपरा कल्लोल उदय हेतु था इसमें अध्यास ब्रह्म अनंत चलता रहता है एक के बाद दूसरा जी समुद्र में तरंगे इसी प्रकार असंख्य अनेक अध्यासे ब्रह्म भ्रम तद्वुद्धि जैसे राज्य में सर्पबुद्धि अध्यासे अनात्म में आत्मबुद्धि ये सब अध्यास भ्रांति की परंपरा देह में अबुद्धि ये इसकी परम्परा कल्लोल तरंग उसके उदय हेतुत्व जैसे समुद्र में अनेक तरंग उदय हेतु होता है समुद्र इस प्रकार यहाँ भी अध्यास, परंपरा रूप हो गया अज्ञान अज्ञान मूल रहने से ब्रह्म होता रहता है जब तक अज्ञान है तब तक ब्रह्म होता ही रहता है अनंत ब्रह्म चलता ही रहता है इसलिए समुद्र के समान हो गया मोह अनेक अनथ दुष्टा अहिया अनेक दुष्ट अह्यादि अहि सर्प सर्प आदि के संबंध से समुद्र जैसे हो गया ये न ये न ऐसे मोह को जिसने भक्षण कर लिया नष्ट कर लिया ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं तस्में तस नमह नमः कहकर के अन्य प्रकार अर्थ करते हैं कटाक्ष का कर् अर्थ अंतिम प्रमाण कटाक्ष का अर्थ अंतिम प्रमाण जितने प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सब अप्रमाण हो जाता हैं वेदांत ज्ञान होने के बाद तत्व से आदि महावाक्य जन ज्ञान होने के बाद और कोई प्रमाण नहीं सब प्रमाण समाप्त हो जाते हैं क्योंकि श्रुति कहती है, नेह नाना की किंचन यह ब्रह्म में नाना है नहीं दिखने पर भी नहीं है तो दिखता है तो यह भ्रांति है जब तो ज्ञान नहीं हुआ तब तो सत्य लगता है ज्ञान हो जाने के बाद ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी अप्रमाण हो जाता है तो वेदांत प्रमाण के बाद बाकी प्रमाण सब अप्रमाण हो जाते हैं प्रमाण प्रमेय आदि सब का बाद हो जाता है प्रमाण प्रमा, प्रमा, प्रमा प्रमाता ये वेद कुछ नहीं रहता है नेह नानास्ति किंचन सब का निषेध हो जाता है कुछ यही नहीं ये सर्वमात्मे व्यात सब कुछ आत्मा जो हो जाता है तत्केन तो तो न कम किससे किसको देखे किससे किसको जाने सुने सब अप्रमाण हो जाते हैं तो इसलिए वेदांत प्रमाण हो गया अंतिम प्रमाण ये किसका अर्थ हुआ कौटाक्ष का अर्थ हो गया अंतिम प्रमाण किंतु अंतिम प्रमाण कौन है वाक्य जन्य वृत्ति रेवत वाक्य जन्य वृत्ति महावाक्य जन्य जो अंतकरण परिणाम उसको कहते वृत्ति ये है अंतिम प्रमाण तद तो अंतरम सर्व बाधे न उसके का बाद सबका बाध हो जाता है वाक्य जन्य वृत्ति ब्रह्म कार्य वृत्ति होने पर अज्ञान अनुष्ट हो जाता है सबका अभाव हो जाता है निषेध हो जाता है सबका अभाव का निश्चय हो जाता है तो प्रमाण आदि व्यवहार प्रवृत प्रमाण आदि से प्रमेय प्रमा ये प्रमाता ऐसा व्यवहार नहीं होता है हाँ श्रुति कहती ये त्वस्य सर्व आत्मीभूत जिस अवस्था में सब आत्मा ही हो गया ज्ञान होने के बाद उसके बाद कौन किसको किससे देखे सुनने जाने और कोई व्यवहार नहीं होता देखना दिखने के लिए कोई वस्तु ब्रह्म से भी नहीं है देखने वाला भी कोई प्रमाता नहीं है प्रमाण भी नहीं है सब का अभाव हो जाता है अन्यत पूर्ववत बाकी सब जैसी व्याख्या हुई थी अवधि समुद्र आदि वो समान है केवल कटाखी शब्द का अर्थ हो गया अंतिम प्रमाण यद्वा कटाक्ष का और एक अर्थ करते कटाक्षवत ने कटवत चाहिए इसे हिंदी में तो कटाक्ष के समान कर दिया अन्य टीका में कोटा बत, कोटा के समान आ, कोटा, कोटा के समान कटय चटई चटे को फैला देते जिस प्रकार इस प्रकार प्रसृतम का तो फैला हुआ अपरोक्षम स्वरूप चैतन में किरण कटाक्ष हो गया कटा के समान प्रसुतम पहला हुआ अपरोक्षम सर्वचेतन में सर्वपचेतन है कटा आगे अपरोक्ष कट अपरोवल जो है कटवत चाहिए कटवत अक्षम कटवत सर्वत प्रसुतम उसके बाद क्या है हाँ यह अपरो नहीं कटवथ सर्वत प्रसुत अक्षम अपरुक्षम अक्ष छोट कटव के आगे अक्षम कटवत प्रसुत अच्छा कटवत्व प्रसुत अक्षम अपक्षम सर्वचैतन में सर्वत न्यून प्रचल है कटवत प्रसुत प्रसुतम के आगे अक्षम प्रसुत अक्षम मख्य लिख दो प्रसुत मख्य प्रसुत मख्य मख्यम अपरुक्षम कटवत अक्षम यस्य हाँ, कटवत अश्रुतम कटवध अक्षम कटाक्ष हो गया कटवत् अक्षम अक्ष हो गया अपरुक्षम कट के समान प्रसुत हो गया पहला हुआ अक्ष शब्द का तो अपरुक्षम अक्षय शब्द का क्या था अपक्षम अपरोक्ष कौन है रूपचेतन्य स्वरूपचेतन अपक्ष है यक्षाद पर ब्रह्म दिव्य व चक्षुरात तम में जिस प्रकार प्रकाश है पैला हुआ इसे चक्षु पैला हुआ है यक्षाद पर ब्रह्म इत्यादि श्रुते ब्रह्म ही अपुक्ष है कटके सामना अक्ष है अपुक्ष स्वरूपचैतन्यम पैला हुआ है ऐसे कटाक्ष तस् कि कटाक्ष के किरण से अच्छा पहले कटाक्ष जो दिया है हाँ ये कटाक्ष जो दिया है ये अधिक कटाक्ष भी ये कटाक्ष भी कटाक्ष को, को, कटाक्षव को दिया है न ये कटाक्ष को पहला कटाक्ष के कृष्ठ कर दो कटवत्सुत अक्षम अपृक्षम सर्वचेतन में प्रसुत अक्षम अपृक्षम सर्वचेतनमे तस् कि न पूर्वत हो गया कटक के समान अक्षय अपरक्ष स्वरूप चेतना कटाक्ष हो गया तस् किरण न अत्र पक्षे कृष्णज्योत्या है अनंतानंद कृष्णा क्रिश्ना कृष्ण शब्द काूवाचक शब्दों नवृत्तिवाचक कृषि क्रिश्... शब्द भू का वाचक नवृत्तिवाचक इसी प्रकार कृष्ण शब्द बन जाएगा कृष्ण न है उसकी निवृत्ति भूवाचक शब्द हो गया कृषि उसका निवृत्ति वाचक हो गया निर्वृत्ति निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति है निर्वृत्ति सुख सुख स्वरूप नवृत्ति सुख रूपे तो भू कह से भू का क्या अर्थ है भू सत्ताया भू सत्ताया कह से भूवाचक मतलब सत्ता है भू का अर्थ सत्ता और सुख है सदरूप और सुख रूप है ब्रह्म निर्वृत्ति हो गया सुख और सत्ता हो गया क्या भू हो गया सत्ता तो सदरूप और सुख रूप सदरूप और आनंद रूप किस निर्वृत्ति का है निर्वृत्ति निर्वृत्ति का तो सुख है संपादन हा निह सुख है इसमें हिंदी वर् संपादन सुख है, है निर्वृत्ति का निर्वाण निर्वृत्ति सुख है निवृत्ति होता है नाश निर्वृत्ति होता है सुख निर्वाह होता है, निर है निर्वाह संपादन हाँ निर्वृत्ति हो जाएगा संपादन अंतर सुख हो गया संपादन पूरा हो गया सुख मुख है निर्वृत्ति है सुख और है सत्ता शब्द आनंद रूप है कृष्ण श्रद्धा ये कृष्ण श्रद्धार्थ दृष्टि सत्ता का वाचक और न आनंद हिंदी में दे आनंद ठीक है तो दे रूप ब्रह्म हो गया और जगन मंगल मूर्त जगता मंगल करी मूर्ति मंगल करी मूर्ति तस्मे मंगल मूर्त जगता मंगला सुख करी मूर्ति इसमें अलग थोड़ा भेद है जगतां मंगला मूर्तिरस्य मंगला चाहिए ये मंगल करी दे जगता मंगल करी हाँ विग्रह में क्या मंगल मूर्ति है।, है।, है।, है तो मंगला मूर्तिर्श ऐसे जगता मंगला मूर्ति यश्य मंगला का अर्थ है सुख देने वाले ऐसे पाठ है जगतां मंगला सुख करी मूर्तिर यी मंगला का अर्थ है मंगला के अर्थ मंगल करी हो जाएगा किन्तु मंगला जगता मंगला मूर्ति यश्य सजगल मंगल मूर्ति तस्मय जगत को मंगल सुख देने वाले सुख देते हैं परमात्मा कैसे श्रुतिक सेवा आनंदस्य से भूतानि भूतानी मात्रा उपजीवंती ये जो आनंद रूप पर परमात्मा है उसकी मात्रा अंश को अन्य भूत आशित भो करते हैं जितने विषय सुख है लोक सुख तक सब परमानंद के अंश है इसे सबक आनंद देने वाला वर्ष आनंद तो ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब है विशेष सुख तो बिंब रूप आनंद उसके अंश प्रतिबिंब अंश जैसे अंश वास्तव नहीं है चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है कहते देते चंद्र का ही अंश दिखता है इसी प्रकार आनंद रूप ब्रह्म का अंश ही विशेष सुख जो विशेष सुख कहते हैं इसके आनंद से इसको ही सब आश्रित रहते ऐसा हे व आनंद आनंद देता है सबको सुख देता है परमात्मा जगन मंगल मूर्त इस कहकर स्मृति उसके स्मरण से मंगल होता है स्मृति मात्र अहिक आमुष्मिक पुरुषार्थ परिपंथी विघ्न निराक निराश सामर्थ्य मुक्तम जगत के मंगल मूर्ति कहन से इत स्मरण मात्र से परमात्मा यह लोके में होने वाले अहिक अमुष्मोके भाव, अमुष इस लोक में परलोक के माने वाले जो पुरुष भी, विघ्न पुरुषार्थ परिपंथी विघ्न पुरुषार्थ के विरोधी मोक्ष के विरोधी जो विघ्न उसको निराश करने के लिए सामर्थ्य है भोग मोक्ष दोनों पुरुषार्थ है उसके विरोधी जो विघ्न है उसका निराश करने का सामर्थ्य परमात्मा में है मंगल से क्योंकि मंगल तद्रूप है विघ्न निवृत्ति रूप है इसलिए विघ्न निवृत्ति रूप सामर्थ्य परमात्मा में ये है ये जंगल मंगल मूर्ति कहने से सिद्ध होता है एवं अनुष्ठित श्रेष्ठ देवता नमस्कार लक्षण लक्षण मंगल निवरित सकलांतराय अनुत नमस्कार लक्षण मंगल निवरीत सक मंगल अनुष्ठानिक मंगलाचरण कैसे मंगलाचरण नमस्कार नमस्कार लक्षण ये नमस्कारात्मक मंगल नमस्कार श्रेष्ठ देवता स्वेष्ट इष्टाच सो देवता इष्ट देवता स्वयं अपना अपनी जो इष्ट देवता है उनका नमस्कार कृष्ण रूपे भगवान सद सतरूप आनंद रूप ब्रह्म स्व अपने इष्ट देवता के नमस्कार रूप मंगल मंगल अनुषित अनुष्ठान क्या गया मंगलाचरण किया गया उसे क्या लाभ हुआ उसके द्वारा निर्बरहित निर्भरित नष्ट हो गया ध्वस्त हो गया कौन सकल अंतराय अंतराये विघ्न मंगल निबरिता सकल अंतराया सब विघ्न जिनके नष्ट हो गए ऐसे जो ग्रंथकार है कवि प्रथम क्या करते हैं तत्तमश्यादि वाक्य तात्पर्युक्त बोधितम तत्तमस्यादि जितने महावाक्य है उनके द्वारा तात्पर्य से जीव प्रकट अर्थ है तात्पर्य युक्ते ही ये तात्पर्य वाले वाक्य है उसके स्वार्थ में उनका तात्पर्य है जैसे शब्द का अर्थ वही से ही वाक्य उसी अर्थ का है कहीं कहीं गौण अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं ये गौण अर्थ का नहीं वाक्य का जो अर्थ वही उसी अर्थ में शब्द प्रयोग किया गया मुख्य अर्थ है ना गौण अर्थ नहीं कहीं का आकाश ब्रह्म इत्यादेश आकाश ब्रह्म नाम ब्रह्म उपासित ये सब उपासना के लिए कहा गया वास्तव इसे दृष्टि करे के उपासना करे कि यहाँ जो तत्वम से आदि है कुछ लोग को कहेंगे तत्त्वमसी क्या ऐसे चिंता न करने के लिए कहा गया तुम ब्रह्म कैसे हो तुम तो जीव मरने वाले हो ऐसे कोई गुरु गुरुपदेश करेंगे तुम ऐसी चिंता न करो मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म नहीं ऐसे द्वेत्व आदि लोग कहेंगे ब्रह्म कैसे हो गया ये तो जीव अल्प तो तो ज किंतु अहम ब्रह्मा में क्या करना है कि ऐसे चिंता न करो चिंता न करो नहीं ये झूठा चिंता न करने के लिए ऐसे कहते हैं ऐसा नहीं स्वार्थ में तात्पर्य है जैसे श्रुति में कहा गया ऐसे ही अर्थ है झूठा क्यों कल्पना करना नहीं चिंता न करो न ही यू चिंतन करना क्या जरूरत है चिंतन तो वास्तव करना चाहिए कहीं के उपासना में इसे करते हैं अग्नि भिन्ना में अग्निबुद्धि करते हैं असो लोक बाव गौतम अग्नि स्वर्ग को दिखा दे अग्नि पुरुष को स्त्री को अग्नि सोचना अग्नि भिन्न में अग्नि बुद्धि करते हैं उपासना है तो करते हैं किन्तु तो मुख्या तत्वों से अहम ब्रह्मासमी वाक्य ये ज्ञान प्रकरण है उपासना प्रकरण नहीं है इसलिए अपने अर्थ में उनका तात्पर्य जो अर्थ उसमें उसका तात्पर्य है तात्पर्य तो वाक्य उन्हीं के द्वारा बोधित तो होता है ज्ञापित तो होता है क्या ज्ञान कराया जाता है प्रत्येगात्मनो ब्रह्मत्व तत्व तुम तत्कार ब्रह्म तुम ब्रह्म हो सिद्धार्थ है अ तत्व को क्या कहेंगे तस्य तम तत्व तेन तम तत्व तस्मा तत्व उससे तुम हो, नहीं तो तस्मय तम तुम उसके लिए हो तस्म तुम, उसमें तुम हो ऐसा करके तत्व को एक पद बना देते हैं तेना तत्व उसके द्वारा तुम हो तस्मे तम उसके लिए ही तुम हो तस्मात्म उससे तुम आए हो तस्य तस्व तत्व तस्म तम तत्व करके तत्व को एक पद बना करके असी के साथ जुड़ते हैं वो नहीं तत्व असी और वाक्य भी अहू बहुत हे अहम ब्रह्मा तुम ब्रह्म हो शब्दार्थ है जो तुम शब्द से कहते प्रत्येक शिष्य को गुरुपदेश करते साधक सोचता है मैं ब्रह्म हूं तो अहम शब्द तम शब्द से प्रत्येक आत्मा लिया जाता है जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है प्रत्येगात्मा न ब्रह्मत्म श्रुति के द्वारा तो कहा जाता है तत्व से आदि महावाग्य बहुत है उनके द्वारा जीव ब्रह्म की एकता कही जाती है किंतु श्रुति के द्वारा एकत्व कहने पर भी कैसे संभव होगा ये ग्रंथ है मनन करने के लिए कैसे एकत्व हो सकता है इसके लिए ही युक्तिया संभावन युक्ति के द्वारा संभावना संभावना दिखाते हुए कहते हैं युक्ति से दिखाते संभव है मनन क्या है मननम युक्ति से संभव कैसे ये चिंतन करना है मनन है मनन करने के लिए शब्द से तो सुन लिया मैं ब्रह्म हूँ किन्तु संशय होता है मैं अल्पज्ञ हूँ परिचय न्यापक है सर्वज्ञ है सर्वशक्ति मान एक, एक कैसे होगा ये संशय निराकरण करने के लिए संभव है युक्ति के द्वारा पहले संशय रहता है है अथवा नहीं पहले तो विपरीत हुआ नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूं निश्चय पूरा है नाम ब्रह्म ब्रह्म व्यापक है मैं तो परिचय न हूं उसके बाद थोड़ा सूत्र सुनने के बाद संशय होगा क्या सचमुच मैं ब्रह्म हूं अथवा नहीं हूं कैसे होगा असंभावना फिर थोड़ा विचार करते करते सम युक्ति से संभावना हो हाँ हो सकता है राष्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ लेंगे तो ब्रह्म के साथ एक तो संभव है ये संभावना थोड़ी हो तो फिर आगे मनन करते करते निश्चय होगा फिर निधिध्यासन होता है जब बिल्कुल असंभव लगता है तो कैसे बैठकर चिंता न करेगा मैं ब्रह्म हुं? बिल्कुल तो असंभव अब कोई कहता तुम चिंता करो मैं राष्ट्रपति हूँ वो जानता है कि मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ रोटी खाने के लिए छतर जाना पड़ता है मैं राष्ट्रपति हूँ मैं राष्ट्रपति हूँ सोचेगा कहाँ होगा इसलिए असंभावना जब तक है बोलते समय भी उसको लगता है मैं कुछ नहीं हूँ कभी कभी अपने आप है उस मैं पागल हूँ <laughs> बोलता था मैं राष्ट्रपति हूँ किन्दु के मैं राष्ट्रपति हूं कहता है जानता है मैं कुछ नहीं हूँ तो संभावना नहीं जब तक तब तक ऐसे रखने पर कुछ नहीं होता है भले संभव हो सकता है हाँ प्रत्येगात्मा भ्रम हो सकता है वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ लेंगे मैं शब्द अर्थ क्या है ये निश्चय हो जाएगा तो एक तो हो सकता है संभावना करते हुए कहते हैं अहम अस्मी सदा भामि कदाचि प्रिय ब्रह्म मत सिद्धम सच्चिदानंद अहम अस् सदास् सदा अस्मि अस्मि अस्मि आम अस्मी सदा अस्मी, आम सदा मैं मैं अस्म ऐसा निश्चय सौ कहे अहम अश्मि पूरा निश्चय है नहीं निश्चय है रात को अंधकार में आंख अंधकार हो जाए बिजली भी चला दे आंख बंद करे तो कभी कोई संदेह होता है अहम अश्मि नवा संदेह होता है सामने क्या है वो तो संदेह होगा आगे कोई है या नहीं भूत है या नहीं सर्प है या नहीं ये तो संदेह होगा कभी भी अहम अश्मि नवा ऐसा संदेह हो? नहीं होता है अच्छा जागृत कार्य में आप रहते हो सो जाने पर आप रहते हो हैं? सो जाने पर रहते हैं? सुरश्री गार्ड निद्रा होने पर हो निद्रा होने पर रहते हो क्या प्रमाण है कहते में पता चलता है नहीं कोई आकर पूछेगा तुम कहा गए क्या मैं तुमको बुलाया कहा कमरा में तो नहीं था क्या बोलते नहीं मैं कमरा में था सोया था नींद हो गई घंटी लगी पता नहीं चला कि मैं क्या कहते कमरा में था ऐसा कहते ना नहीं कहे नहीं था कहे मानेगा नहीं मैं कमरा में था मानते ना नहीं सुश्रुति में कहेगा तुम कमरा में नहीं थे कोई मानेगा नहीं कमरा में था जितने कहो कमरा में था क्योंकि सुश्रुति अवस्था में यदि मैं हूं अथवा तो नहीं हूँ संदेह होता कोई बुलाने भुल, पर कहना चाहिए पता नहीं का का क्या रात को कहीं में चला गया होगा ऐसा कोई होता है देव निश्चय क्योंकि सुश्रुति का साक्षी रूप से रहता है सुस्वती को जानते हैं नहीं रहेगी तो सुस्वती को कौन जानेगा दूसरे व्यक्ति को देखने पर आपको पता चलेगा ये सुश्रुति अवस्था में है सपन अवस्था में है या जागृत अवस्था में है पता चलेगा जागृत पता चलेगा जान बुझे कर कोई आंख ऐसे डाल जाते सुनने वाला कोई बुलाए कुछ काम के लिए ऐसे कर दे गाड़ी निद्र में सोया जाएगा वापस देखेगा पास में गया था देखा सोया हुआ है ऐसे भी कोई करते ना नहीं ऐसे रह जाएंगे तो लगे सोया हुआ तो देख करके पता नहीं चलेगा दूसरे जागृत अवस्था में है सपन अवस्था सुश्रुति अवस्था अन्य को पता नहीं चलेगा कि ना जानता है सुश्रुति अवस्था में मैं सोया हुआ हूँ गाढ़ निद्रा में ये तो पता नहीं चलता किंतु उठने के बाद कहता है इतने समय आज गाढ़ निद्रा में सो गया न किंचित अवेदिशम कुछ नहीं पता चला सुखम अहम अस्वापम सुख गया ये जो उठने के, के बाद कहते परामर्श करते इसे सिद्ध होता है सुरस्तिकालय में हम थे क्योंकि ये सो करके उठने के बाद जो ज्ञान होता है इसको अनुभव नहीं कहते हाँ गिनती क्या करते हो सुनो बुद्ध पुष्टक इधर उधर नहीं करना कितने पंक्ति पृष्ठ में सुरस्ती कालय में मैं हूं ऐसे जो उठने के बाद कहता है कि मुझे पता नहीं चला मैं सो गया कुछ पता नहीं चला ये स्मरण है दो प्रकार अनुभव ज्ञान होता है अनुभव और स्मरण ये स्मरण करता है मैं सुख से सो गया पता नहीं चला किसका पेट में दर्द सो गया निद अगर रात को निद होगी पता नहीं चला बुरा आनंद अथवा कोई बाहर कुछ हला के नहीं कुछ पता नहीं मित्र गाढ़ निद्रा में सो गया था तो सुख से सो गया था जो सो गया था कुछ पता नहीं चला ऐसा कहता है स्मरण करता है स्मरण करेगा वही जिसको अनुभव हुआ था अनुभव करेगा चैत्र और मैत्र उसका स्मरण करेगा स्वयं अनुभव क्या हुआ तो स्मरण करेगा स्मरण करता है तो अनुभव क्या था सुश्रुति के साक्षी रूप से आप रहते सुश्रुति अवस्था में तभी उठने के बाद स्मरण होता है स्वप्न देखते समय आप रहते हो जो आपका शरीर वो काम नहीं करता है नहीं आप स्वप्न दृष्टा और जागृत भी दृष्टा सारा दृश्य प्रपंच के द्रष्टा रूप से आप रहते हो सदा अहम अस्मी ये विचार करना है मैं हमेशा हूं हमेशा हो कोई सोचे हम मरने के बाद रहेगा नहीं रहेगा जैसे सुश्रुति अवस्था में पता नहीं चलता है किंतु रहता है इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में और प्रलय अवस्था में दोनों में बराबर है मरने के बाद ये सहता है उस समय अभी तक तो पता नहीं चलता है किंतु यदि मरने के बाद नहीं रहे ये चारवा के लोग मानते हैं देह को आत्मा मानते हैं देह को जला दिया में भूतस्य देहस्य पुनरावर्तन कहाँ से होगा कुतो ये कहते आगे नहीं रहता ये लोग मानते हैं किंतु तो आस्तिक के लोग कोई को नहीं मानते मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा मरने के बाद नहीं रहेगा तो जितने कर्म किया तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा कोई पाप कर्म करता है कोई पुण्य कर्म करता है आगे फल नहीं दे करके कर्म नष्ट हो जाएगा इसको कहते कृत विप्रणास क्या हुआ कर्म फल दे बिना नष्ट हो जाएगा कृतस्य कर्म नाश नाश ये नहीं मानते यदि फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा विधि निषेध ये नहीं करो ये करो विधान व्यर्थ हो जाएगा मनने के बाद आत्मा रहता है लोग मानते हैं अभी बहुत लोग मानते हैं मर जाता है कहीं गया कोई किसके शरीर में आता है आकर के प्रकट होकर कुछ बोलता है ये भी होता है कोई मर गया उसके बच्चे लोग श्राद्ध नहीं करते हैं किसके शरीर में आकर कहा मेरा जा करके गया श्राद्ध कर दो फिर जा कर के बार बार आता है लोग डरते भूत आया भूत आया वही तो है पहले पिता माता हो दादा दादी हो मरने के बाद किसके सरे में आ गया तो क्या कहेंगे भूत आ गया भूत आ गया तो डरते हैं कहते क्यों बार बार आते हैं वो कहीं वो कहते मेरा श्राध जाकर के गया में करो बस जाकर श्राध कर देते फिर आना बंद हो जाता है ऐसे बहुत घटना लोक में प्रसिद्ध है बहुत ऐसे बहुत है आकर कुछ बोलता है तो बताते हैं तो रहते हैं किस किस के शरीर में किस घर में आकर के उनको उपदेश करते उनकी रक्षा करते ये भी करते हैं ऐसे है प्रमाणिक प्रामाणिक है सद मरने के बाद रहता है तो सदा अश्मी हमेशा रहता हूं अहम अस्मी सदा अहम अश्मी और भामि प्रकाशमान मानव स्वयं रहते करके मैं सबका सब, सब अवस्था में जागृत स्वन सुति तीन अवस्था में रहता हूं तीन अवस्था के द्रष्टा रूप से रहता हूं और कभी कभी जैसे पास, पास में है कलम कभी दिखते नहीं लेकिन यहाँ दिखते नहीं कहा कलम चली गई ये पुस्तक के नीचे नहीं दिखती है ऐसा हो सकता है नहीं ऐसे तो होता है किन्तु मैं हूँ ऐसा मालूम नहीं होता है ऐसा कभी होता है सदा भामी प्रकाशमान अपने मैं हूं ऐसे जानने के लिए लाइट चाहिए आंख खोलना चाहिए कुछ नहीं पूरा सदा भामी हमेशा ही प्रकाशमान हूँ घट प्रकाशमान है अथवा नहीं ये तो संदेह होता है कभी प्रकाशमान है कभी नहीं कि मैं किन्म सदा भामी प्रकाश मान निरंतर में प्रकाश मान हूं सर्वावस्था में जागृत अवस्था में किस रूप से हूँ जागृत दृश्य प्रपंच के दृष्टा रूप से स्वप्न अवस्था में सपने के साक्षी रूप से सुश्रुति अवस्था में सुरश्वती का साक्षी रूप से रहता हूँ निरंतर सदा भामी कदाचित ना हम अप्रिय कदाचित अहम अप्रिय न भोजन प्रिय है ना अप्रिय है बताओ कभी तो बहुत प्रिय है भूख लगती है तो अब पेट खराब है ऊपर पहाड़े में जाओ उल्टी लगती है कोई भोजन का नाम नहीं तो <laughs> नहीं भोजन नहीं करेंगे रा, रास्ता में जाते है ना उल्टी होती है किसको उल्टी होती है स्वास्थ्य तो खराब है भोजन तो खाएगा <laughs> नहीं खाएगा क्या जो अंदर वो भी बाहर निकलना चाहता है खाएगा कहाँ भूखा ना पसंद करते हैं साथ तो खराब होने पर भोजन प्रिय नहीं होता है अच्छा कोई व्यक्ति कभी प्रिय होता है कभी अप्रिय होता है वही व्यक्ति प्रेम से बात करता है? बहुत अच्छा है और डांड पटकार कर दिया खराब हो गया धक्का लगा दिया गिरा दिया तुरंत क्रोध हो जाता है थप्पड़ लगाया लगा। क्यों ना लगाया तो प्रिय कौन जितने भी प्रिय हो कभी अप्रिय भी हो जाते हैं किन्तु स्वयं कभी अप्रिय नहीं होता है न कदाचित हम अप्रिय अहम कदाचित अप्रिय ना, अत्यंत बध भी कभी अप्रिय हो जाएगा धन संपत्ति भी कभी अप्रिय हो जाते हैं दि, कर दे क्या धन संपत्ति में है? कोई मर गया जब तो बड़े दुखी हो जाते हैं धन क्या है धन मिले किंतु यदि कोई कुछ होता है तो धन को भी छोड़ देते शरीर रक्षा करने के लिए जितने प्रिय है कभी कभी कोई अप्रिय हो जाता है किंतु स्वयं कभी अप्रिय नहीं होता है न कदाचित अहम अप्रिय इसमें अभी टीका में कहेंगे कभी कभी तो कोई कोई अपने को मानता है धिक मा, मुझे धिकार है कभी शरीर को छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं मुझे अधिकार कहते ये तो गलत करते हैं, तो पश्चाताप करते वस्तुतः तो अपने आप का अधिकार नहीं शरीर का अधिकार आत्मा प्रिय होने के कारण शरीर में कष्ट हुआ अपमान दादी उसको स्वयं नहीं कर पाते हैं स्वयं अपना स्वरूप प्रिय होने के कारण दूसरे व्यक्ति को कोई निंदा करता है तो कोई आत्महत्या कर लेता है स्वयं दूसरे व्यक्ति की निंदा कोई करे दूसरे पाप किया क्या आत्महत्या करता है अपने निंदा पाप करने से दुख होता है दूसरे की निंदा सुनकर दुख होता है नहीं होता और अपने निंदा से क्यों दुख होता है क्योंकि स्वयं अपना स्वरूप प्रिय है दूसरे व्यक्ति प्रिय नहीं उसकी निंदा करता ठीक है थापड़ लगा तो भी ठीक है हमारे क्या गया किन्तु अपनी निंदा नहीं ऐसा लगता है धिकार करता है मैं इसे क्यों क्या दुखिया धिकार करता क्यों अपना स्वरूप प्रिय है इसलिए दूसरे पाप कर्म करता है वो करे तो अपना कोई मतलब नहीं इसलिए क्या हुआ इस देह को जो छोड़ते हैं वो भी अपना स्वरूप प्रिय होने के कारण देह को छोड़ देते हैं कष्ट को छोड़ देते कष्ट भोगते हैं अपने स्वरूप तो निरंतर प्रिय ही होता है कभी अप्रिय नहीं होता कदाचित हम न अप्रिय कभी भी मैं अप्रिय नहीं होता हूं जो हमेशा ही शब्द रूपे अस्मि अर्धात्व का रूपे अर्षात्व का रूपे क्या बने लटल कार में अस्थि उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष में असम स्वस्म गलत नहीं होना चाहिए अस्म स्वहस्म अहम अस्मी सदा अस्मि मैं हमेशा शब्द रूप हूँ सदा भाई सिद्ध रूप हूं और अप्रिय नहीं प्रिय हूं तो यही तो है सतचिद आनंद ब्रह्म है सदा भी मैं हूँ सदा भान रूप हूं सदा प्रिय हूं ब्रह्म अहम अथ सिद्धम अथ ब्रह्म अहम सिद्धम युक्त सेवस्था है श्रुति कहती तत्तमसी जब मैं हमेशा ही सदरूप हूँ चिद रूप हूं अप्रिय हूं आनंद रूप हूँ ब्रह्म का क्या लक्षण है सच्चिदानंद लक्षणम सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म का लक्षण है सच्चिदानंद सदरूप में हूं मैं सदरूप हूं नहीं सदरूप हम अस्मि सदा अचिद कैसे निश्चय होगा भामी पुराण रूप भा दीप्तो प्रकाश माना हूं और कभी अप्रिय नहीं हमेशा प्रिय हूं तो सुख आनंद रूप है सुख कभी अप्रिय होता है अप्रिय नहीं अनुकूल वेदनियम कदाचित अहम् अप्रियना न इसलिए आनंद रूप ब्रह्म अत सिद्धम ब्रह्म इसे निश्चित हो जाता है जो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म वो मैं ही हूँ युक्ति से इसको विचार करना ये विचार कर एक श्वक विचार बार बार कर देखो मैं सदरूप हूं हमेशा ही मैं हूँ मैं नहीं हूं करके निश्चय कैसे होगा अपना अभाव अपने को पता चलेगा अपना अभाव अपने को पता चलेगा अपना अभाव कब होता है जब अपने रहते हैं नहीं रहते नहीं रहते समय अभाव होगा और अभाव को जानने वाला फिर कौन है स्वयं स्वयं यदि नहीं रहेगा तो अभाव को कौन जानेगा आप यदि स्वयं है तो आपका अभाव है तो अभाव को जानने वाले के लिए अभाव चाहिए और जानने वाला चाहिए जानने वाला यदि आप है तो आपका अभाव नहीं यदि आपका अभाव हो गया तो जानने वाला इसलिए अपना अभाव कोई नहीं जान सकता है हमेशा हूं अपने अभाव उत्पत्ति उत्पत्तिनाश कोई नहीं जान सकता है हमेशा ही मैं हूं और कभी अप्रिय नहीं हूं तो सद रूप सिद्ध आनंद रूप पा ब्रह्म में हू ये सिद्ध होता है अहम अहंकार आदि साक्षी जो अहम अस्मि कहा सदा अहम शब्द से क्या लेना ये देहक स्थूल है लोग नहीं अहंकार आदि का साक्षी जो जानने वाला अहंकार को जानने वाला बुद्धि को शरीर को इंद्र को जानने वाला साखी अश्मी अश्मी का तो सदरूप भवामी अर्षा तो सदरूप सदरूप में हूं राज्य में कभी सर्प दिखता है भ्रांति से दिखता है भ्रांति काल में, में राज्य में सर्प है या नहीं भ्रांति काल में सर्प है इसे ज्ञान होता है सर्प हे ज्ञान होता है सर्प में है जो ज्ञान होता है सर्प में अस्तित्व कहाँ से आएगा सर्पो समय है क्या नहीं तो है सर्प है जो शब्द प्रयोग करते अस्तित्व कहाँ से आएगा सत्ता कहां से आएगी सर्प है करे दिखता है क्या भ्रांति काल में ये सर्प है ऐसा दिखता है सर्प दिखता है सर्प में सत्ता दिखती है नहीं नीति सर्प है दिखता है तो सत्ता कहां से सर्प में अधिष्ठानी की सत्ता दिखती है अधिष्ठान रज्जु है उसकी सत्ता है उसकी सत्ता सर्प में दिखती है अधिष्ठानी की सत्ता अध्यस्थ में दिखती है अध्यस्थ की सत्ता अधिष्ठान से अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं है किन्तु अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है इसी प्रकार मैं होता हूँ सर्वदा मैं रहता हूं क्यों जो अहंकार आदि जितने अध्यस्थ पदार्थ है अध्यस्थ की सत्ता है क्या अलग राज्य में सर्प दिखता है राज्य नहीं रहने पर सर्प दिखेगा राज्य की सत्ता नहीं रहे तो सर्प अध्यस्त सर्प की सत्ता नहीं है अध्यस्त सर्प तो में सत्ता है तो अधिशान होना चाहिए इसी प्रकार अहंकार आदि को सत्ता देने वाला मैं हूं यदि मैं नहीं रहू तो अहंकार आदि में सत्ता कहाँ चाहिए दिया अत्मनि अध्यस्त अहंकार तो आदि सत्ता प्रदत्वाथ में सदरूप क्यों क्योंकि आत्मा में जो अध्यस्त है आरोपित है अहंकार आदि सबको सत्ता देने वाला मैं हूं मेरी सत्ता से इसमें सत्ता दिखती है अध्यस्त होने के कारण उसकी सत्ता नहीं है जो अध्यस्त आरोपित होता है राज्य में सर्प अध्यस्त पदार्थी की सत्ता है ही नहीं दिखती जो सत्ता है अधिस्थानी की सत्ता आत्मा में स्वरूप में अहंकार इंद्रिय देह प्राण मन बुद्धि सब आरोपित है उनको सत्ता देने वाला मैं होने से मैं सदरूप होता हूं यदि मैं सदरूप नहीं हूं उसमें सत्ता कौन देगा जिसके पास धन नहीं हो दूसरे को धन दे सकता है नहीं रहेगा तो दूसरे में सत्ता दे सकता है स्वयं सदरूप होने से उनको सत्ता देता है और सदा भामी सदा का क्या था अवस्था तो भामी तीन अवस्था है जागृत सपना तीन अवस्था में सदा भामी हमेशा ही प्रकाश मान हूं जागृत अवस्था त्रे भी भानी तीन अवस्था में प्रकाश माना हूं जागृत अवस्था में कैसे प्रकाश मान है जागृति देहेन्द्रियाक्षीतया जागृत अवस्था में कैसे माना देह इंद्रियादि के साक्षी दृष्टा रूप से देह इंद्रिया के दृष्टा ज्ञाता है दृश्य प्रपंच का भी ज्ञाता है और सप्न में सप्न में प्रपंच रहता है वासना में प्रपंच ये प्रपंच दिखता नहीं सपने में वासना में प्रपंच वासना कैसे होती है जागृत अवस्था में जैसे देखा सुना उससे अनुभव हुआ तजन्य संस्कार से सपने में इसे दिखता है सपने अंतकर्ण वासना प्रपंच साख्यतया अंतकर्ण में वासना होती है अनुभव जन्य वासना उसी वासना से सपना दिखता है नहीं होने पर भी पदार्थ दिखता है दिख सकता है नहीं होने पर भी दिखता है सपना में जो प्रपंच दिखता है हाथी कभी दिखता है पहाड़ दिखता है कमरा में आ जाता है उस समय हाथी आता है या पहाड़ आता है नहीं होने पर भी दिखता है सत्य लगता है मिथ्या लगता है सत्य थोड़ा कम या अधिक पूरा पूरा सत्य एकदम सत्य बड़े पहाड़ दिखता है उस समय संशय होता है छोटे कमरे में ये हाथी कहाँ से आ गया संशय होता है बिल्कुल हाथी निश्चय स्वप्न में वासना में प्रपंच कहते हैं जागृत काल में जैसे देखा सुना उससे अतजनित वासना से निद्रा काल में सब प्रपंच की प्रती होती तो स्वप्न काल में आप रहते हो क्या स्वप्न प्रपंच के साक्षी रूप से आप रहते हो तब उठने के बाद कहते मैं स्वप्न में, में देखा आ गया कहते न नहीं तो स्वप्न साक्षी रूप से भी मैं रहता हूँ जागृत अवस्था में देह देहादि के साक्षी सप्न में अंतकर्ण वासना अंत करण वासना प्रपंचा में आप रहते हो ना सुश्रुति अवस्था में के साक्षी मालूम है न किंचित अभी क्या कहते मैं कुछ नहीं जाना सुखम अहम और साक्ष दो का स्मरण होता है एक सुख सो गया सुख का और न किंचित अविधिशम का अर्थ किसी का भी ज्ञान नहीं था सबका क्या था किसी का ज्ञान नहीं था मतलब सबका अज्ञान था किसका स्मरण हुआ अज्ञान का अज्ञान का स्मरण हुआ नहीं सरस्वती काल में किसी का भी ज्ञान नहीं था न किंचित अविधि सुख से सो गया बड़े गांध आनंद से सो गया तो सुख का भी स्मरण होता है अज्ञान का भी स्मरण होता है तो अज्ञान का साक्ष्य रूप से आप थे सुस्वतिकाल में अज्ञान था अभी स्मरण हो रहा है अज्ञान के अनुभव नहीं होगा तो स्मरण होगा अज्ञान के अनुभव अभी हो रहा है या सुश्रुति काल में सुश्रुति काल में अनुभव हुआ था अभी कहते मैं कुछ नहीं जान सका गाढ़ निद्रा से गया न किंचिता अभी तो सुश्रुति में आप कैसे रहते सुसुप अज्ञान साखित आशो सुश्रुति आप कैसे रहते अज्ञान साक्षी रूप से प्रकाशे प्रकाश का किसका अर्थ है प्रकाश है भामी मैं प्रकाशमान हूं तीन अवस्था में रहता हूं अरे कदाचित नाहम अप्रिय कभी भी मैं अप्रिय नहीं होता हूँ कदाचित कदाचित कभी भी मैं अप्रिय नहीं होता हूँ अच्छा दुख बहुत समय अप्रिय नहीं दुख कष्ट मिला तो अहम अप्रिय हो जाता है नहीं कभी भी अप्रिय नहीं देखो दिया दुखाद्य अनुभव कालेपि लेख अनुभव करते भी समय नियम अप्रिय भवानी अप्रिय नहीं होता हूं दुख अप्रिय है अनिष्ट है किंतु मैं नहीं ना अनिष्ट भवानी अपने स्वयं अपने लिए अनिष्ट होता है दुख अनिष्ट है स्वयं अनिष्ट होगा नहीं होता है किंतु क्या होता है सदा प्रिय व हमेशा प्रिय ही हूं न कदाचित कभी अप्रिय नहीं इसका अर्थ सदा प्रिय हमेशा ही प्रिय हूं दुख में द्वेश होता है ना नहीं दुख में देश होता है क्यों देश होता है दूसरे दुख में, में शत्रु दुख में देश होगा नहीं अपने दुख में देश है क्योंकि अपना स्वयं स्नेह है आत्मा में स्नेह है आत्मा प्रिय है इसलिए उसमें दुख हो तो देश होता है दुखा दु देश आत्मस्नेह निमित्वात दुख में दुख साधन में द्वेष होता है दुख साधन सर्प बीच में द्वेश होता है दुख में द्वेष होता है क्यों आत्मा स्नेह निमित तो अपने आत्मा में स्नेह के कारण दुख में द्वेष होता है आत्मा में स्नेह नहीं होगा तो दुख में द्वेष नहीं होगा शत्रु को कष्ट हो रहा है शत्रु में स्नेह नहीं उसके दुख में द्वेष होता है नहीं होता है शत्रु दुखा दु द्वेशनाथ शत्रु के दुख में आदिपति कह लेना शत्रु को दुख और दुख साधन हुआ उसमें द्वेष नहीं होता है तो दुख में द्वेष होता है दुख साधन में द्वेश होता है दोनों में नहीं होता है, है? नहीं होता है शत्रु दुख में शत्रु दुख साधन में नहीं हुआ इसलिए अपने दुख में दुख साधन में द्वेष ही शत्रु दुख में शत्रु दुख साधने में देश नहीं क्यों अपने सुख दुख में हुआ? आत्मा में स्नेह होने के कारण इसे शत्रु दुखा दुष्सों से आदर्शनाथ नहीं होने से क्या हुआ दुख में दुख साधने में जो देश होता है किसके कारण आत्मा में स्नेह होने के कारण आत्मस्नेह निमित आत्मस्नेह निमित्त यश्य आत्मा में स्नेह उसका कारण है तथा परम प्रीति विषयत्वात् सर्वत्र प्रेम है विषय में भी प्रेम है विषय में जो प्रेम होता है ना तत्प्रेमा अन्यत्र आत्मार्थम जो अपना भोग का साधन उसमें तो सुख है अन्यत्र प्रेम है भोजन वस्त्र ये प्रिय है इसमें प्रेम है क्यों तत्पेमा अन्यत्र आत्मार्थम अपना सुख साधन है इसमें प्रेम होता है आत्मा में जो प्रेम होता है पुस्तक के लिए कपड़ा के लिए मकान के लिए पुस्तक के लिए भोजन के लिए मकान में प्रेम होता है किस लिए अपना सुख साधन और अपने में जो प्रेम होता है दीवाल के लिए पेड़ पौधे के लिए नहीं ना न... तत्प्रेमा अन्यत्र आत्मा अर्थम अन्यार्थम आत्मनि आत्मनि जो प्रेम अन्य के लिए नहीं है अन्यत्र प्रेम है आत्मा में अन्यत प्रेम अन्यत्रत्मार्थम अन्य अन्यत्र प्रेम है आत्मा के लिए नर्थम आत्मनी आत्मा में जो प्रेम अन्य के लिए नहीं है, तो आत्मा में प्रेम अतिशय हो गया अत तत् परम तेना परमान आत्मा न आनंद परम आनंद आत्मा अन्यत्र प्रेम किसके लिए आत्मा के लिए आत्मा में प्रेम किसके लिए नहीं इसलिए परम प्रेम है परम प्रीति विषय तो आद आनंद रूप है आत्मा आनंद रूप आत्मा सब रूप आनंद रूप और भान प्रिय रूपये भी जब सब रूप सिद्ध रूप आनंद रूप हो गया आगे स्पष्ट हो जाएगा तो मैं ही ब्रह्म ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्णश्य पूर्णमा